भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनाशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक आठ अपरिचित से भय तीसरा प्रश्न आप कहते हैं कि यहां खोने को कुछ भी नहीं फिर भी मैं क्यों सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता मुकेश भारती दांव पर लगाने का अर्थ होता है ज्ञात की सीमा से अज्ञात में कदम रखना स्वभावतः मन भयभीत होता है नहीं इसमें कुछ अस्वाभाविक है जो परिचित है जाना पहचाना है उसमें जीने में भय नहीं होता अपने घर के भीतर मालूम होते और कुशल होते हैं हम जाने माने के साथ जब अनजानी डगर पर कोई चलता है अंधेरे विहड़ में कोई प्रवेश करता है तो थक जाते हिम्मत टूटती पैर ठिटक जाते मन कहता है ये तुम क्या करने जा रहे हो कहीं खो गए तो कहीं न लौट सके तो किस निर्जन में अकेले रह जाओगे संगी साथ छूट जाएंगे परिजन मित्र परिवार ध्यान का मार्ग तो एकांत का मार्ग है वहां तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे नहीं कि बाहर से पत्नी को छोड़कर जाना पड़ेगा मगर भीतर तो अकेले हो जाओगे ध्यान में पत्नी को सांत तो न ले जा सकोगे ध्यान में अपनी तिजोड़ी को भी साथ न ले जा सकोगे और वही तुम्हारा बल है और ध्यान में अपने ज्ञान को भी साथ न ले जा सकोगे और वही तुम्हारे अहंकार की प्रतिष्ठा है वही तुम्हारा सिंहासन है ध्यान में तुम कुछ भी ना ले जा सकोगे बिल्कुल नग्न तुम्हें जाना होगा डर लगता मन कहता है, कहां जा रहे हो जाने माने को छोड़कर अनजान में जैसे अज्ञात सागर में कोई अपनी नौका को उतारे दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता हाथ में कोई नक्शा भी नहीं पतवारे भी छोटी नाव भी छोटी उत्ताल तरंगे हैं सागर की मन कहता है रुक रहो इसी तट पर किस खतरे को मोल लेते हो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ की रोटी दी जाए उसकी तलाश में जिसका कुछ पता भी नहीं कुछ भरोसा भी नहीं कहीं ऐसा ना हो ये किनारा भी खो जाए और वह किनारा भी ना मिले कहीं मझधार में ना डूबो इसलिए मुकेश यद्यपि मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है क्या खोने को फिर भी मन कहता है नहीं सही कुछ मगर जहां भी मैं हूं वो जगह पहचानी हुई है वह भूतल जाना माना है उसका नक्शा मुझे ज्ञात है रास्ते पहचाने हुए लोग परिचित हैं कम से कम पैर के नीचे जमीन है फिर इस जमीन पर चाहे थोड़े कांटे भी हों चाहे थोड़े दुख भी हों, मगर इस पर मैं सदा सदा से रहा हूं उन कांटों का भी मैं आदि हो गया हूं ध्यान रखना अगर पुराने दुख और नए दुख में चुनना हो तो लोग पुराने दुख को चुनना पसंद करते क्योंकि कम से कम पुराना है उसकी आदत तो हो गई है ये नए की तो आदत भी नहीं है पता नहीं कैसा सिद्ध हो कहीं पुराने से भी भयानक सिद्ध हो दुख भी नहीं छोड़ते हैं लोग फिर तुम्हारे दुख एकदम दुखी नहीं है उनमें सुखों की आशाएं भी मिश्रित है तुम्हारी रातें एकदम रातें नहीं है उनमें सुबह सुबह की झलकें भी छिपी हुई हैं उनमें प्रभात की भी आशा है सपना है होगा प्रभात रात है तो प्रभात भी आता होगा दूर छिदछ पर लगता है अब मंजिलाई अब मंजिलाई नहीं तुम्हारे पास कुछ खोने को है क्योंकि खाली हाथ तुम आए हो और खाली हाथ तुम्हें जाना होगा जन्म और मृत्यु के बीच जो भी तुम इकट्ठा कर लोगे सब पड़ा रह जाएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा तुम्हारा क्या हो सकता है उसमें कुछ जिस जिसपे तुम मुट्ठी ना बांध सकोगे जिस तुम ले जा ना सकोगे जिसे तुम लाए भी नहीं थे जो यहीं का यहीं रह जाएगा उसमें तुम्हारा क्या है खोने का भय क्या है खोने को कुछ है भी नहीं मगर तुम ठीक पूछते हो मुकेश कि फिर भी मैं क्यों सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता हूं चुनौती स्वीकार करने में डर लगता है चुनौती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए अदम में साहस चाहिए और हमारे जहर समाज के जहर सिर्फ कायरता सिखाते हम हर बच्चे को कायर बना देते हैं हम हर बच्चे को भयों से भर देते सब बच्चे निर्भय पैदा होते हम जल्दी ही अपने भय की छूत उन्हें लगा देते हम कितने भय उन्हें लगा देते जिनका हिसाब नहीं कोई बच्चा अंधेरे में नहीं डरता लेकिन हम अंधेरे में डरते हैं, जल्दी ही भय लग जाता बच्चे को बच्चे को क्या पता अंधेरे से डरने का सच तो यह है मां के पेट में बच्चा नौ महीने अंधेरे में रहा है रोशनी से डरे तो हो भी सकता है अंधेरे से क्यों डरेगा पश्चिम में जो वैज्ञानिक बच्चों को कैसे ज्यादा प्राकृतिक ढंग से जन्म दिया जाए उसकी खोज कर रहे हैं उन्होंने जो पहली बात पकड़ी है वो ये कि जब बच्चा पैदा हो तो तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए कमरे में क्योंकि बच्चे की आंखों पर भयंकर चोट पड़ती शायद दुनिया में इतने लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं उनको लगाने की जरूरत न रहे ये बात समझ में आती है पश्चिम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस खोज में लगा है तो उसने पहली बात तो यह कि अब जो बच्चों को जन्म दिया जाए तो कमरे में तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए आमतौर से अस्पतालों में जहां बच्चों का जन्म होता है बड़ा तेज प्रकाश बच्चा आ रहा अंधेरे से नौ महीने के गहन अंधकार को जी के आ रहा है एकदम से उसकी कोमल आंख के तंतु तेज प्रकाश की झपट को नहीं सह पाते उसकी आंखें पहले से तुमने चोट कर दी किसी जानवर को चश्मा नहीं लगता सारे जानवरों की आंखें ठीक सिर्फ आदमी को चश्मा लगता है जरूर कहीं कुछ आदमी की आंख के साथ बुनियादी भूल हो गई कहीं कोई आंख के तंतुओं को जला गया आंख के स्नायुओं को कोई चोट पहुंचा गया बच्चे को अंधेरे का डर नहीं हो सकता लेकिन हमें अंधेरे का डर है। हम अपना डर बच्चे को पकड़ा देते हम कहते हैं अंधेरे में मत जा हम बच्चे को रोशनी इससे लगाव बनवाते अंधेरे में जाता हो तो रोकते बच्चों को बिल्कुल भय नहीं होता सांप आ रहा हो बच्चे सांप को पकड़ के खेल सकते लेकिन हम भय लगा देते फिर सांप की तो बात दूर खेचुए से भी बच्चा डरने लगता है हमारा भय पकड़ गया बच्चों को क्या भूत प्रेत का कुछ पता है हम भय लगा देते बच्चों को तो भगवान का भी पता नहीं हम भय लगा देते नरक का भय और स्वर्ग का लोभ और भूत प्रेत का भय अंधेरे का भय सांप बिच्छू का भय हर चीज का भय हम भय का एक घेरा बना देते यह समाज की जालसाजी है राजनीति है इसमें गहरी हर आदमी को कायर बना दो तो हर आदमी गुलाम बन जाएगा किसी आदमी को हिम्मत मत दो हो हिम्मत तो ले लो ताकि हर आदमी शोषण का शिकार बन जाए जो बच्चा अंधेरे से डरेगा भगवान से डरेगा भूत प्रेस से डरेगा नरक से डरेगा वो किसी से भी डरेगा कोई भी ताकतवर दिखाई पड़ेगा वो डरेगा वो भयभीत होगा वो हर कहीं झुकने को राजी होगा उसकी तुमने कमर तोड़ दी वो जिंदगी में छोटी छोटी बातों के लिए समझौता करेगा दो कौड़ी के लिए अपनी आत्मा बेच देगा आदमी को हम बाजार में बेचने योग्य चीज बनाना चाहते हैं इसलिए उसे कमजोर कर देते मां बाप को भी हिम्मत पर बच्चा साहसी बच्चा बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वह मां बाप को दिक्कत देगा मां बाप भी इसी में सुविधा पाते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी हो आज्ञाकारी वही बच्चा हो सकता है जो भीरू हो नहीं तो मां बाप की गलत आज्ञा मानने को बच्चा राजी नहीं होगा और मां बाप की सभी आज्ञाएं सही नहीं होती मां बाप ही सही नहीं तो सारी आज्ञाएं कैसे सही होंगी तो गलत आज्ञाएं भी मानना है मनवाना है तो एक ही उपाय है कि बच्चे की हिम्मत तोड़ दो डरवाओ उसे सजाएं दो उसे छोटे बच्चों को हम कितनी सजाएं देते अकार लेकिन उनके पीछे एक राज सब सजाओं के पीछे एक राज बच्चा भयभीत हो जाए तो आज्ञाकारी होता है डर के कारण आज्ञा मानता है यह कोई बहुत प्रेम का लक्षण नहीं स्कूल में शिक्षक भी इसी में सुविधा पाता है कि बैंस से बच्चे डरते रहें क्योंकि डरते रहें तो शांत रहते हैं उसको सुविधा रहती नहीं तो वो सिर खाते उल्टे सीधे सवाल पूछते ऐसे सवाल पूछते हैं जो शिक्षक को क्या किसी शिक्षक को जिनका उत्तर नहीं मालूम और कोई शिक्षक नहीं चाहता कि उसे यह स्वीकार करना पड़े कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं डराओ धमकाओ तुम्हारी शिक्षा की सारी प्रणाली भय पर खड़ी भला तुमने ऊपर ऊपर से कानून बना दिए कि बच्चों को माराना चाहे बच्चे अभी भी मारे जा रहे हैं तुमने ऊपर ऊपर भला रुकावट डाल दी हो कि बैंत ना चलाई जाए बच्चों पर लेकिन तुम्हारी परीक्षा क्या है बड़ी सूक्ष्म भय की व्यवस्था है। तुमने डरवा दिया है बच्चों को अगर प्रथम श्रेणी में ना आए तो जिंदगी भर भूखे मरोगे देखते हो इस, जैसे ही परीक्षा करीब आती बच्चे रात रात नहीं सोते लगे हैं पागलों की तरह उन बातों को याद करने में जिनको परीक्षा के बाद कभी जिंदगी में जिनका कोई उपयोग नहीं होगा 90 प्रतिशत एकदम भूल जाएंगे परीक्षा के बाद और अंठानबे प्रतिशत बातें जो स्कूल में सिखाए जा रहे हैं उनका जिंदगी में कभी कोई उपयोग नहीं होने वाला मगर भय की वजह से उनको कंठस्थ कर रहे हैं भर रहे हैं खोपड़ी में किसी तरह उगल देना है जाके परीक्षा में तुम्हारी परीक्षाएं है क्या हैं सिर्फ वमन की प्रक्रियाएं पहले खोपड़ी में भर लो फिर उल्टी कर दो और जितने ढंग से उल्टी कर दो पूरी परीक्षा में उतने तुम ज्यादा कुशल हो स्मृति की परीक्षा है बुद्धि की परीक्षा नहीं है और सब भय पर आधारित है कि कहीं तृतीय श्रेणी में ना आ जाओ कहीं असफल ना हो जानी बड़ी बदनामी होगी बच्चा असफल के घर आता तो देखो माँ बाप उसे किस ढंग से देखते दो कोड़ी का कीड़ा मकोड़ा कि तुम पैदा होते क्यों ना मर गए और अगर प्रथम श्रेणी में प्रथम आ जाए और स्वर्ण पदक लेकर घर आए तो मां बाप भी जलसा मनाते भोज देते छाती उनकी फूली नहीं समाती बच्चे ने उनके अहंकार की तृप्ति कर दी उनके अहंकार को खूब भर दिया शिक्षक डरवा रहे हैं मां बाप डरवा रहे हैं पास पड़ोसी डरवा रहे हैं पंडित पुरोहित डरवा रहे हैं राजनेता डरवा रहे हैं हर एक डराने पर लगा हुआ है 20 20-25 साल जब कोई आदमी इस तरह डरवाया जाएगा तो फिर चुनौती स्वीकार करनी नई कठिन हो जाती तुम मंदिर में नमस्कार करते हो प्रेम के कारण डर के कारण कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए नहीं तो गणेश जी को देख के हंसी आएगी नमस्कार करने का भाव ही नहीं पैदा हो सकता छोटे बच्चों को भी हम गर्दन पकड़ पकड़ के मेरे पास ले आते हैं कुछ लोग खासकर भारतीय मित्र अपने बच्चों को ले आते उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं वो बच्चा अकड़ रहा है वो उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं पैर में तुम क्या कर रहे हो क्यों इस बच्चे को मारे डाल रहे हो यह जिंदगी भर फिर झुकता रहेगा डर के मारे और दो खतरे हो गए एक तो डर के मारे झुकेगा यह नुकसान हो गया इसकी आत्मा गुलाम की आत्मा होगी एक मानसिक गुलामी होगी एक दास्ता होगी और दूसरा खतरा कि कभी अगर सच में कहीं झुकने का मौका आएगा तो वहां भी इसका झुकना औपचारिक होगा उस झुकने में प्राण नहीं होंगे आत्मा नहीं होगी उस झुकने में सच्चाई नहीं होगी तो यह हर तरफ से नुकसान उठाएगा और सत्य एक चुनौती है अज्ञात की चुनौती उसके लिए साहस चाहिए तुम्हें लहर पुकारती, थी न पास स्वर्ण की तरी न पास पर्ण की तरी न आस पास दिखती कहीं समुद्र की परी अपार सिंधु सामने मगर नार मानना असीम शक्ति बाहु में अनंत स्वप्न के व्रती तुम्हें लहर पुकार थी न प्यास ज्योति की किरण न दूर मृत्यु के चरण मिटा विभाग काल का मुंदे की काल के नयन तिमिर अभेद सामने मगर न हार मानना सहस्त्र कर्ण समुद्र लो रहा उतार आरती तुम्हें लहर पुकार थी तड़प रहे विनाश घन न दूर है विनाश क्षण सवेग डोलती धरा शशब्द कांपता गगन प्रलय प्रवाह सामने मगर न हार मानना अजय शक्ति की अजय शक्ति सांस में महान कल्प के कृति तुम्हें लहर पुकार थी अशब्द हो चला गगन न सांस ले रहा पवन विलीन हो चली धरा ठहर न पा रहे चरण विनष्ट विश्व सामने मगर न हार मानना नवीन सृष्टि स्वप्न ले तुम्हें लहर निहारती तुम्हें लहर पुकारती मुकेश डरते हो जरूर क्योंकि डरना सिखाया गया है मेरे पास आ गए हो मैं तुम्हें अभय सिखाता हूं हिम्मत करो स्वीकार करो चुनौती अज्ञात की वो जो दूर किनारा दिखाई नहीं पड़ता है उसकी तलाश में ही तुम्हारी आत्मा पैदा होगी क्योंकि उसकी तलाश में ही तुम्हारे भीतर कोई केंद्र पैदा होगा तुम खंड खंड रह जाओगे तुम अखंड हो जाओगे जितनी बड़ी चुनौती कोई स्वीकार करता है उतना ही अखंड हो जाता चुनौती प्रक्रिया है एक होने की और जो व्यक्ति चुनौती स्वीकार नहीं करता फुसफुसा हो जाता टुकड़े टुकड़े हो जाता उसकी जिंदगी में कोई तेज नहीं होता धार नहीं होती उसकी तलवार बोथली होती साग सब्जी भला काट लो उससे बस साग सब्जी ही कट जाए तो बहुत उसकी तलवार किसी और काम की नहीं होती इसलिए मैं जब तुम्हारे साधु संतों को देखता हूं मंदिरों में आश्रमों में तो मुझे एक बात जो सबसे पहले दिखाई पड़ती वह यह कि उनकी तलवार में धार नहीं है बोथली तलवारें, उनकी आंखों में बुद्धि की चमक नहीं और न उनके व्यक्तित्व में प्रेम का प्रवाह है भय के कारण वे सन्यासी हो गए कप रहे हैं डर रहे हैं कि कहीं कोई पाप ना हो जाए पुण्य को करने का आनंद नहीं है पाप ना हो जाए इसका डर है इस भेद को ख्याल में रखो वह आदमी भी पुण्य करता है जिसको पुण्य करने में रस है और वह आदमी भी पुण्य करता है जिसको पाप करने में भय है इन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर होता बुनियादी अंतर होता है एक आकाश में जीता है जिसे पुण्य करने में रस है आनंद है और एक नरक में जीता है जिसे पाप करने में भय यद्यपि दोनों ही पुण्य करेंगे मगर दोनों के पुण्य का मूल्य अलग अलग होगा एक के पुण्य में धार होगी तेज होगा चमक होगी गरिमा होगी प्रसाद होगा नृत्य होगा गीत होगा और एक के पुण्य में बोझ होगा ढो है किसी तरह भय के कारण एक गुलाम होगा और एक मालिक होगा तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ गुलाम है डर रहे हैं कि पाप ना हो जाए कहीं नरक में ना सलना पड़े उनके शास्त्रों ने खूब डराया है उन्हें और नरक के ऐसे ऐसे विभत्स चित्र खींचे कि कोई भी डर जाए जिन्होंने ये चित्र खींचे ये लोग भले लोग नहीं थे ये लोग दुष्ट थे ये तुम्हें गुलाम बना गए ये तुम्हें खूब डरा गए कढ़ाइयों में जलाए जाओगे लपटों में फेंके जाओगे कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर में हजारों छेद बना के घूमेंगे मरोगे भी नहीं आग में भी नहीं मरोगे कढ़ाई में भी नहीं मरोगे सिर्फ तड़फोगे प्यास भयंकर लगेगी सामने सरोवर होगा लेकिन ओठ सिले होंगे खूब सोचा लोगों ने भी इनको तुम ऋषि मुनि कहते हो ये अडोल्फ हिटलर स्टेलिन और माओ से तुम के पूर्वज थे ऋषि मुनि नहीं इन्होंने जो सोचा अडोल्फ हिटलर स्टेलिन और माओ से तुमने करके दिखाया इन्होंने सोचा था उन्होंने उसको व्यवहारिक रूप दिया उन्होंने इस तरह की घटनाएं घटा के बता दी नहीं कोई नरक है कहीं सिवाय चालबाजों की चालबाजी में सिवाय तुम्हें गुलाम बनाने की योजना में और कहीं कोई नर्क नहीं और न कहीं कोई स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग भी प्रलोभन है वह भय का ही दूसरा हिस्सा है लोभ इधर भय दो इधर लोभ तो। सर्कस में तुम देखते हो हाथी तक नचाए जाते तुम सोचते हो हाथी को कुछ मजा आ रहा है नाचने हाथी कुछ प्रसन्न हो रहा पैर उठा, उठा उठा के फुदकने भार है हाथी को पैर उठा के फुदकना उसकी तुम तकलीफ तो समझो उसका वजन तो देखो वो कोई नाचने को नहीं बना है और जंगल में किसी ने उसे कभी नाचते देखा भी नहीं वो कोई मोर नहीं है हाथी है और इसीलिए तो सर्कस में देखने में तुम्हें मजा आता है करें हाथी नाच रहा स्टूल पे बैठा हाथी बीन बजा रहा हाथी और किस ढंग से हाथी को तैयार किया गया यह मैं पता वही स्वर्ग नरक एक ही प्रक्रिया आदमी आज तक जानता रहा कुछ भी करवाना हो तो आदमी को भय दो और लोभ दो जब हाथी नाचता है तो उसको खाने को सुंदर सुंदर चीजें मिलती जिस दिन नहीं नाचता उस दिन भोजन बंद कोड़े पड़ते अब तो और भी वैज्ञानिकों ने अब तो पश्चिम में जो सर्कसें बनती है वो तो वैज्ञानिक ढंग से होती इतनी देर नहीं लगती उनमें अब तो उन्होंने इस तरह के तख्ते बनाए कि हाथी को उस पर कर देते हो बिजली के शाक मारते तो अपने आप ही उठाएगा पैरों नाचेगा करेगा क्या अब तुम नीचे से बिजली का शाक दे रहे हो तो गरीब हां पैर ना उठाए तो करे क्या इसको नाच कहते हो तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे साधु संन्यासी इस तरह का नाच कर रहे हैं नीचे नरक से शाक आ रहे बिजली के शाख कोई भी नाचेगा हाथी तक नाच लेता है मगर यह नाच तो नाच नहीं यह तो नाच की दुर्दशा हो गई और फिर लोभ है कि अगर वह नाच ले अच्छी तरह तो उसे अच्छा भोजन मिलेगा विश्राम का मौका मिलेगा तो सिंह जैसे बहादुर जानवर को भी सर्कस में करतब सिखा दिए जाते हर आदमी सिंह की तरह पैदा होता है और सर्कस के कटघरों में समाप्त होता है कोई हिंदू कटघरे में कोई मुसलमान कटघरे में कोई ईसाई कटघरे में ये सब अलग अलग सर्कसें कोई ग्रेट बॉम्बे सर्कस और कोई ग्रेट रेमन सर्कस सब सर्कसें कुछ भी करवा लो आदमी से उसको सताओ और उसको प्रलोभन दो तुम इसी में पले हो मैं तुम्हें एक नई भाषा सिखा रहा हूं अभय की अलोभ की अब ये कैसे मजे की बात है कि जिन शास्त्रों में अलोभ की चर्चा है उन्हीं में स्वर्ग का लोभ दिया गया है तुम कभी विरोधाभास भी, भी नहीं देखते एक तरफ कहा है कि अलोभ महाव्रत और उन्हीं शास्त्रों में चर्चा है कि जो अलोभ साधेगा उसको स्वर्ग में परियां मिलेंगी अपसराएं मिलेंगी ये तो खूब मजा आ रहा है यह कौन सा गणित लोभ महाव्रत जो लोभ छोड़ देगा वो महाव्रती और उसको मिलेगा क्या इसके पुरस्कार में सुंदर सुंदर स्थितियां मिलेंगी जिनकी देह स्वर्ण की और कितनी ही धूप पड़े एक तो स्वर्ग में धूप पड़ती ही नहीं वातानुकूलित है स्वर्ग मंद मंद समीर सदा बहता मलय समीर बहता ही रहता लेकिन अगर धूप भी हो तो स्वर्ण सुन सुंदरियों को पसीना नहीं आता शरीर से दुर्गंध नहीं उठती स्वर्ण सुन सुंदरियां पसीना आएगा भी कैसे सोने से कभी पसीना बहते देखा एक तरफ अलोभ और एक तरफ स्वर्ग का लोभ ये दोनों एक साथ चल रहे हैं एक तरफ आदमी को कहा जाता अभय और नर्क का भय दिया जा रहा है कि तुमने यह किया तो इस तरह सड़ोगे और कितनी छोटी छोटी बातों पर आदमी को कितने भय दिए गए बटन रसल ने लिखा है कि मैंने जिंदगी में जितने पाप किए अगर सब खोल कर कह दूं और जो नहीं किए सिर्फ सोचे वो भी खोल कर कह दूं तो कठोर से कठोर न्यायाधीश भी मुझे चार से आठ साल के बीच की सजा दे सकता है इससे ज्यादा नहीं और इन सब के लिए मुझे नर्क में जन्मो जन्मो तक और ईसाइयों का नर्क अनंतकालीन है ख्याल रखना हिंदू वगैरह के नर्क तो छुटकारा है एक दफा पाप चुकेंगे फिर छुटकारा हो जाएगा सीमा है मगर ईसाइयों का नर्क अनंतकालीन है बटन असल का बात तो ठीक है कि कितने ही पाप किए हुआ आखिर पापों की सीमा है दंड की भी सीमा होनी चाहिए सीमित पाप के लिए असीमित दंड यह कौन सा न्याय है अनंतकाल तक नर्क में सड़ते रहोगे हिंदुओं का स्वर्ग जैनों का स्वर्ग सीमित है पुण्य चुक जाएंगे बस वापस भेज दिए जाओगे इतनी कमाई की थी वो पूरी हो गई ये स्वर्ग भी धन है कमा लिया फिर दो चार दिन चले जाओ पहाड़ मस्ती कर लो फिर जेब खाली हो गई फिर आ जाओ वापस फिर जुत जाओ जीवन की बैलगाड़ी में फिर घींचो बोझ फिर कमा लेना कुछ फिर पहाड़ हो आना दो चार दिन खुशी मना लेना हिंदुओं का स्वर्ग एक तरह का हॉलीडे हो कमाई कर कुछ छुट्टी मिल गई कुछ चले गए लेकिन ईसाइयों का स्वर्ग अनंतकालीन जैसा नरक अनंतकालीन और मजे की बात यह भी है कि हिंदू और जैन और बौद्ध इनने तो अनंत जन्मों को माना है तो समझ में भी आ सकता है कि अनंत जन्मों में अनंत पाप किए होंगे मगर ईसाई तो एक ही जन्म को मानते तो बटन रसल की बात तो अर्थपूर्ण है कि मैंने इस जिंदगी एक ही जिंदगी इस जिंदगी में इतने पाप किए हैं वो मैं कह दू खोल के और इतने मैंने किए नहीं सिर्फ सोचे हैं करना चाहता था किए नहीं तो भी मुझे चार से आठ साल के बीच की सजा मिल सकती वो भी सख्त से सख्त न्यायाधीश तो इसके लिए अनंत काल तक नरक में सड़ना पड़ेगा और जिनने चाय नहीं पी और काफी नहीं पी और सिगरेट नहीं पी और शराब नहीं पी बस इस कारण काल तक स्वर्ग में मजा मौज करेंगे इस कारण और मजा मौज में वहां करेंगे क्या न काफी न सिगरेट न शराब तो मजे मौज में करोगे क्या तो मजे मौज के लिए वो सारी व्यवस्था वहां करनी पड़ती जो जो यहां छोड़ा है वहां खूब इंसान है बहिस्त में इंसान है चश्मे बह रहे हैं शराब के यहां कुल्हड़ों में पीना पड़ती वहां चश्मे बह रहे हैं मारो डुबकी जी भर के पियो जितनी पीने हो उतनी पियो यहां स्त्रियां छोड़ो वहां अफसर रहे हैं यह अजीब आज तक की मनुष्य की धार्मिक चिंतना रही मैं तुम्हें नई भाषा दे रहा हूं न कोई स्वर्ग न कोई नरक लेकिन स्वर्ग और नरक प्यारे शब्द हैं इनका अगर सम्यक उपयोग हो सके तो जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करते हो तो नरक झूठा कुछ करते हो तो नरक नर्क कोई स्थान नहीं है बल्कि मनोविज्ञान है वो जो हाथी नाच रहा है भय के कारण वो नर्क में और वो जो मोर मेघ घिर आए असाढ़ के पंख फैला के नाच रहा है वह स्वर्ग में जब नृत्य सहज हो सम्यक हो तुम्हारे भीतर से उमगे तुम्हारा अंतर भाव हो तब स्वर्ग और जब जबरदस्ती भय और लोभ के कारण तुम नाचो तो नरक। जिंदगी दो ढंग से जी जा सकती एक ढंग नरक और एक ढंग स्वर्ग मैं तुम्हें स्वर्ग का ढंग सिखा रहा हूं कि कैसे अभी और यहां स्वर्गीय ढंग से जियो यह पृथ्वी स्वर्ग है उनके लिए जो सुख की कला जानते हैं। यह पृथ्वी मोक्ष है उनके लिए जो मुक्ति की कला जानते हैं और यह पृथ्वी नरक है उनके लिए जो नरक के ही निर्माण करने में कुशल है भय लोभ इन आधारों से जो जीता है वो जिंदगी को नरक बना लेता है अलोभ अभय ऐसे जो जीता है वो जिंदगी को स्वर्ग बना लेता और चुनौतियां स्वीकार करो क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखार देंगी धार देंगी चुनौतियां ही तुम्हें एकजुट करेंगी चुनौतियां ही तुम्हें संगठित करेंगी भीतर तुम एकाग्र हो जाओगे और चुनौतियां ही तुम्हें जगाएंगी क्योंकि जिसके जीवन में चुनौती नहीं वह सोया रहता जिसके जीवन में चुनौती कैसे सो सकता है तुम्हारे घर में आग लगी हो फिर तुम सो सकते हो कितने ही थके हो घर में आग लगी है एक क्षण में थकान मिट जाएगी एक क्षण में नींद समाप्त हो जाएगी चुनौती नींद को तोड़ देती चुनौती जीवन के सामान्य नियमों को तोड़ देती जीवन के सामान्य नियमों का अतिक्रमण हो जाता है इसलिए तुमसे कहता हूं तुम्हें लहर पुकार थी न पास स्वर्ण की तरी न पास पर्ण की तरी न पास दीखती कहीं समुद्र की परी अपार सिंधु सामने मगर नहार मानना असीम शक्ति बाहु में अनंत स्वप्न के व्रती तुम्हें लहर पुकार थी तिमिर अभेद्य सामने मगर नहार मानना सहस्त्र कर्ण समुद्र लो रहा उतार आरती तुम्हें लहर पुकार मैं तुम्हें पुकार रहा हूं अज्ञात की यात्रा पर चलो दांव तो लगाना होगा साहस तो करना होगा क्योंकि साहस ही तो नाव बनेगी अभय ही तो पथवार बनेगा मगर तुम्हारा डर भी स्वाभाविक है तुम्हारे डर को मैं निंदा नहीं करता हूं तुम्हें डर सिखाया गया तुम करो भी तो क्या करो यही तुम्हारा संस्कार है मगर इतना भी तुमसे कहना चाहूंगा कि इस संस्कार को पकड़े रहो या छोड़ दो यह तुम्हारे हाथ में इसलिए जिम्मेदारी समाज पर ही टाल के बैठ मत जाना मेरे मत, मेरी बात का यह मतलब मत ले लेना यह मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अब हम क्या करें समाज ने तो भय सिखा दिया सो हम भय में जिए नहीं जब तुम्हें समझ में आ गया कि समाज ने भय सिखा दिया तो अब तुम्हारा उत्तरदायित्व गहन हो गया अब तुम छोड़ सकते हो इस भय को अब तुम्हारा चुनाव है अब तुम चाहो तो पकड़े रहो इस जंजीर को और चाहे तो छोड़ दो इस जंजीर को जंजीर ने तुम्हें नहीं पकड़ा है जंजीर को तुम, तुम पकड़े हो तुम्हारे छोड़ते ही जंजीर गिर जाएगी जंजीर को तुम में कोई रस नहीं एक नदी बाढ़ पर आई हुई थी मुल्ला नसुद्दीन अपने मित्रों के साथ बाढ़ देखने गया था एक कंबल बहता हुआ दिखाई पड़ा कून पड़ा मित्रों ने कहा जा रहा है उसने कहा वो कंबल जब कंबल को पकड़ा तब चिल्लाया कि बचाओ मुझे इस कंबल से छुड़ाओ मित्र कहने लगे पागल हो गए नसरुद्दीन कंबल को छोड़ना हो तो छोड़ दो छुड़ाना क्या उसने कहा यह कंबल नहीं है भेड़िया है सिर्फ भेड़िए के ऊपर की खाल दिखाई पड़ी तो वो कंबल समझा अब यह कंबल मुझे छोड़ता नहीं है लेकिन जिंदगी में ऐसी बात नहीं है जिंदगी में बात मुल्ला नसरुद्दीन जैसी हालत नहीं है कि कंबल ने तुम्हें पकड़ा कंबल को तुम पकड़े हुए हो कंबल को तुम में कोई भी रस नहीं तुम अभी छोड़ दो इसी क्षण छूट जाए और छोड़ोगे तो ही छूटेगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ एक कदम से ही इंच इंच बढ़ो मगर बढ़ो जरा ज्ञात के बाहर थोड़े पैर रखो और अज्ञात का ऐसा आनंद है कि एक बार तुमने पैर रखे तो फिर तुम लौट के ज्ञात की तरफ देखोगे नहीं एक बार तुमने मजा ले लिया सागर की लहरों का सागर की लहरों में जीने का तुम फिर किनारा ना खोजोगे फिर तो तुम चाहोगे कि अब मजधार ही मेरा किनारा बने अब तो ये सागर मुझे अपने में डुबा ले अब कहां जाना है ये किनारा भी छोड़ दोगे वो किनारा भी छोड़ दोगे किनारे की आकांक्षा ही सुरक्षा की आकांक्षा है अब तुम असुरक्षा में जियोगे और जो असुरक्षा में जीता है वही सन्यास का अर्थ है असुरक्षा में जीने का विज्ञान ग्रस्त का अर्थ है सुरक्षा में जीना ग्रस्त का मतलब इतना नहीं होता कि घर में जो रहता घर में तो सभी रहते आश्रम भी आखिर घर ही है घरों को तुम आश्रम का नाम दे देते हो बस तुम सोचते हो सन्न्यस्त हो गए घर में तो सभी रहते ग्रस्त का मतलब होता है घर को पकड़ के जो रहता है और संन्यास्त का अर्थ होता है घर को पकड़ा नहीं सिर्फ घर में रहता है घर से मुक्त है जब चाहे चल पड़े एक फकीर से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया जापान की घटना सम्राट निकलता था रात अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाने रोज देखता था इस फकीर को एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त कभी बांसुरी बजाता फकीर कभी नाचता फकीर कभी गुनगुनाता गीत कभी चुपचाप बैठा रहता आकाश के तारों को देखता सम्राट रुक रुक जाता जब भी उसके पास से निकलता घोड़े पर रुक जाता क्षण भर उसकी छवि देखे बिना ना रहा जाता क्षण भर उसकी मस्ती को चखता धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस फकीर में कि घड़ी कब बीत जाती पता ना चलता वो खड़ा रहता चुपचाप उसकी मस्ती को देखता परखता मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता ये रोज का उपक्रम हो गया एक दिन इतना विभूत हो गया कि उस फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि महाराज यहां अब रहने दूंगा वर्षा करीब आ वृक्ष है ये के नीचे अब बरसा में कैसे रहोगे महल में चलो मुझ पे कृपा करो मुझे सेवा का अवसर दो वो फकीर तोड़ के खड़ा हो गया झोली उसने उठा ली उसने कहा कि चलो सम्राट को बड़ा सदमा लगा ये बड़े मजी की दुनिया है सम्राट कह तो रहा था कि चलो लेकिन प्रसन्न होता यही सुनकर कि फकीर कहता कैसा महल कहा का महल हम जाएं वहां मस्त हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते हमने महलों इत्यादि का त्याग कर दिया अपेक्षा थी भीतर तो और भी पैर पकड़ लेता लेकिन फकीर उठ के खड़ा हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया कि मैं कुछ गलती में तो नहीं पड़ गया हूं इस आदमी ने कुछ चालबाजी तो नहीं की यह कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं थी कि यहां बैठ के बांसरी बजाता रहा बजाते ही रहा बजाते ही रहा ये कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था कहीं ये सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का ये भी खूब फंसे आप कुछ कह भी नहीं सकते इसने एक बार मौका भी नहीं दिया इसने ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं मजे में हूं क्या वर्षा का करना है एक बार तो कहता ये कैसा फकीर है सारा भाव चला गया हमारे भाव भी बड़े सस्ते होते क्षण भर में चले जाते फकीर तो बड़ा मस्त सम्राट ने कुछ कहा नहीं वो घोड़े पे सवार हो गए सम्राट को नीचे चलना पड़ा फकीर घोड़े पे बैठ के चला सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी ये तो बड़ी जल, जल्दी मैंने कर ली गलती हो गई मगर अब अपनी बात फेर भी नहीं सकता वचन का धनी है तो कहा ठीक है अभी ये रहेगा महल में इतने लोग पड़े ये भी पढ़ा रहेगा मगर प्रतिष्ठा उसके मन से खत्म हो गई हमारी प्रतिष्ठाएं बड़ी धारणाओं पर खड़ी होती जरा जरा ऐसी बात में टूट जाती हमारी प्रतिष्ठा का कोई मूल्य थोड़ी है बड़ा फकीर तो महल में जाकर रहने लगा और सम्राट को रोज रोज कष्ट बढ़ने लगा क्योंकि फकीर ऐसी मस्ती से रहता झाड़ के नीचे मस्त था तो आदर पैदा होता था कि वाह कैसा गजब का त्यागी वो वहां भी बांसरी बजाता था महल में भी बांसुरी बजाता था मगर अब वो मखमल के गद्दों पर बैठ के बजाता था यहां तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट के कि ये कहां का आदमी में घर में ले आया ये कोई फकीरी सम्राट से भी ज्यादा शान से वो रहता था सम्राट को तो कोई चिंता फिक्र भी थी आखिर अपना राज्य अपना महल अपनी धनदौलत हजार उपद्रव उसको तो कोई उपद्रव था ही नहीं वो तो बांसुरी बजाए नाचे मस्त भोजन करे छह महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया लेकिन बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई सहने के बाहर हो गई एक दिन उसने कहा कि महाराज एक निवेदन करना है अब मुझ में और आप में फर्क क्या है फकीर ने कहा फर्क जानना चाहते हो सम्राट ने कहा महाराज फकीर ने कहा कि तुम छह महीने क्यों नाहक परेशान रहे यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी थी जब मैं घोड़े पर बैठा था क्योंकि मैंने तो देख ली थी यह बात तुम्हारे भीतर उसी वक्त उठ गई थी जो मैं झोला उठा के राजी हुआ था चलने को उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था यह प्रश्न तो उसी वक्त तुम्हारे भीतर तुम छह महीने तुम बुद्धू हो छह महीने क्यों छाती जलाई अपनी वहीं पूछ लेते मैं झोला डाल के वहीं बैठ गया होता क्यों संकोच लाज रखी मगर मैं प्रतीक्षी कर रहा था कि देखूं कब तुम पूछते हो तो कल सुबह फर्क बता दूंगा लेकिन गांव के बाहर बताऊंगा सुबह सम्राट जल्दी उठा उत्सुक था जानने को कि फर्क क्या बताता है ये फकीर अब क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं खाना जो मैं खाता हूं वही खाता है, मुझसे ज्यादा और मांग करता है ये लाओ वो लाओ मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है मेरा एक से काम चलता है इसने दस बीसों को उलझाया रखता है इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है मांगे ही चला जाता है कपड़े शानदार पहनता है कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं कोई वजीर इत्यादि हूं ये सम्राट मालूम होता और मस्त और तो दिन भर बांसुरी बजाना ना कोई चिंता ना कोई फिक्र कल देखें क्या फर्क बताता सुबह फकीर के साथ सम्राट उठा कहा चले महाराज गांव के बाहर दोनों निकल आए वह अपना झोला वही बांसुरी वही वस्त्र जो झाड़ के नीचे उसने पहन रखे थे उनको झोले में छिपा के रखा था आज उन्हीं को पहन के चला नदी आ गई गांव का अंत आ गया वो कहने लगा सम्राट से कि थोड़े और आगे चले थोड़े और दोपहर होने लगी सम्राट ने कहा कि कब तक चलते रहें बात जो कहनी कहकवा दो उस फकीर ने कहा कि अब हम तो आगे जाते तुम चलते हो कि नहीं सम्राट ने कहा मैं कैसे चल सकता हूं मेरा महल मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी दंदौलत तो फकीनने का यही फर्क हम जाते तुम नहीं जा सकते तुम ग्रस्त हो हम सन्यासी फिर एक क्षण को सम्राट को दिखाई पड़ा कि अरे ये मैंने क्या कर लिया बात तो सच है कैसे अद्भुत आदमियों को गमा दिया छह महीने सत्संग भी नहीं किया क्योंकि मैं सत्संग क्या खाक करता मेरे भीतर तो ये चल रहा था कि आदमी तो साधारण आदमी निकला खोटा निकला सोना ऊपर से पुता था भीतर मिट्टी एकदम पैर पकड़ लिए फकीर के कि नहीं महाराज जाने नहीं दूंगा फकीर ने कहा कि मुझे कोई अर्चन नहीं मैं चल सकता हूं लेकिन फिर अर्चन तुझे होगी मुझे क्या दिक्कत है ये घोड़ा रहा तेरा अभी बैठा जाता हूं मगर नहीं अब न जाऊंगा क्योंकि तुझे फिर अड़चन होगी तू फिर भी, भी नहीं समझेगा तू फिर भी नहीं समझेगा और जैसे ही उसने कहा मैं फिर चल सकता हूं कि क्षण भर में महाराज का चेहरा बदल गया सम्राट को फिर लगा कि अरे फकीर नहीं रोका फकीर ने कहा कि नहीं अब तुझे अर्थ पता चल ही जाना चाहिए कि भेद क्या है मुझे कोई अड़चन नहीं है क्योंकि जिसको अड़चन हो वह सन्यासी ही नहीं मुझे क्या अड़चन है महल के में रहा तो और झाड़ के नीचे रहा तो मुझे कोई भेद नहीं मेरी बांसुरी जैसी बसती थी बसती रहेगी ग्रस्त का अर्थ वह नहीं जो घर में रहता है ग्रस्त का अर्थ वह च... कि जो घर को पकड़ के रहता है और संन्यास्त का अर्थ वह नहीं कि जो घर को छोड़ देता है संन्यास्त का अर्थ वह कि जो घर को पकड़ के नहीं रहता छोड़ना पड़े तो तत्ण बाहर हो जाएगा पीछे लौट के भी नहीं देखेगा इसी संन्यास के लिए तुम्हें निमंत्रण दिया है यह संन्यास तुमने स्वीकार भी किया है मुकेश अब कदम बढ़ाओ सिर्फ बाहर से संन्यास्त हो जाने से कुछ भी ना होगा अब भीतर से भी संन्यास्त होना है